आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ आज के शो में हमारे साथ जगदीश पटेल जी जुड़े हुए हैं जो चौदह और पंद्रह इन दो सालों में उनको काम करना है एज ए गवर्नर रोटरी क्लब के तो आइए उनका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में जगदीश पटेल थैंक यू वेरी मच जगदीश पटेल जी मैं जानना चाहूँगा कि आपको जो ये पोस्ट मिला है जो सीट आपको मिला है उससे आपको क्या फील करते हैं और, और क्या सपना देखते हैं क्या करने वाले हैं ये जो पोस्ट मिलने से मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि जो काम मैं अकेला करता था उस, उस काम के लिए मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट के पच्चीस सौ बंधु मेरे साथ है उसकी मुझे बहुत खुशी है उस बात की और मुझे पूरे मेरे डिस्ट्रिक्ट के 2500 परिवार को मेरे साथ जुड़ गए हैं अच्छी बात आपने बताया जगदीश पटेल जी और मैं जानना चाहूँगा कि आप ऐसे अपने जीवन में क्या करते हैं और किस तरह का विचारधारा आपने रखा है और किस रूल एंड रेगुलेशन को पकड़ के आप चलने वाले हैं मैं अभी आ, मेरा गुरु का बिजनेस है ग्रैंड की तरफ आ, और से हम लोग फोर्थ जनरेशन है अभी हमको हमारा गुड़ का बिजनेस गुजरात महाराष्ट्र और कर्नाटका में चल रहा है हमारा फोर्थ जनरेशन है सेवेंटी इयर्स करंट ईयर हमारा हमको सेवनटी इयर्स हुए हैं और हमारा जो गुड़ है खाने का गुड़ वो ब्रांड नेम से जाता है और उसी जो मेरे ग्रांड करते थे मेरे फादर करते थे मैं करता हूं और आने मेरे बच्चे करते हैं उसी ब्रांड को वो मैनेज कर रहे हैं और किफ़ायती दर से सबको देते हैं तो हमारा बिजनेस आज इतने बरसों से चलता है साथ साथ में मैंने जब मैं एनजी पास होने के बाद मैंने इंडस्ट्रीज लगाई हैं जो 80 एटी एटी से तो वो इंडस्ट्री भी मेरी आज अच्छी तरह से चल रही है ट्रेडिंग ऑफिस मेरी भी एक चल रही है अहमदाबाद लेवल पे विश्वनगर मेरी इंडस्ट्री है वो भी इसी एथिक्स के साथ चल रही हैं कि कस्टमर को सर्विस दें और अच्छे तरह से उसको करें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और आपका जो बिज़नेस है फॉर फादर्स से शुरू है गुड़ का बिज़नेस अभी इंडस्ट्रीज़ वग़ैरह आपने भी लगाए हैं और वो भी अच्छी तरह से चल रही बहुत अच्छी बात आपने बताया मैं जानना चाहूँगा कि जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह का जो कारोबार है वो संभालते हुए फिर आप रोटरी का ये सोशल वर्क भी कर रहे हैं तो दोनों को कैसे मैनेज करते हैं किस तरह से आप बैलेंस रखते हैं रोटरी का और जो मानव काम करने का करना वो मेरा एक हॉबी है मेरी तो मैं कहीं ना कहीं से टाइम निकाल लेता हूं इंडस्ट्री पे मैं अर्ली मॉर्निंग चला जाता हूं दो घंटा तीन घंटा वहां का लुकआउट करके लाइन दे बाद में जो टाइम मुझे मेरे पास बचता है आफ्टरनून तो मैं रोटरी के लिए स्पेयर करता हूं वैसे स्पेयर करते करते आज मैं बहुत सा इस लेवल पे आज पहुँचा हूँ और मुझे उसमें मज़ा आती है और हम लोग रोटरी के जो कैम्प करते थे मेडिकल uh, कैंप जो हम लोग विलेज में जाके करते थे उस टाइम हम लोग फर फंडामेंटली डायबिटीज कैम्प करते थे आई चेकअप कैंप करते थे सभी डॉक्टर टीम को लेके जाके वहाँ करते थे तो सेवेंटी सेवेंटी फाइव हंड्रेड फिफ्टी लोग वन uh, थाउजेंड लोग को भी हम लोग वहाँ पे विलेज में जाके चेक करते थे उनको फ्री में दवाइयाँ देते थे रोटरी के माध्यम से हमारी क्लब भी सिक्सटी फाइव ओल्ड है तो मैं आज फर्स्ट गवर्नर हूँ तो मेरी क्लब को भी इस बात का गौरव है और जिस दिन में और सभी डिस्ट्रिक्ट को भी ऐसा लगा कि इतनी पुरानी क्लब है इतना बड़ा काम कर रही हैं तो इनकी इनकी क्लब से कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट को लीड करे तो मेरी चुनौती हो गई है तो मुझे उस बात की भी खुशी है जगदीश पटेल जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मैं जानना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति जो है न अपने आप को कहीं ना कहीं अपनी आस्था या अपनी भावनाएँ रखता है किसी को गुरु गुरु मानते हैं या किसी व्यक्ति को मानते हैं तो आप किसको मानते हैं और क्यों मानते हैं मैं मैं मैं गुरु मेरे माँ बाप को मानता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके ये सब पाया है एक अपने अपने दिल की बात बताया और हर एक व्यक्ति जो है वो अपने माँ बाप को आदर्श मानना ही चाहिए और उनके वजह से ही हम लोग आगे आते हैं और आगे बढ़ते हैं और जैसे हम लोग समाज के साथ जुड़ते हैं काफ़ी चीज़ें हमको देखने के लिए मिलता है और हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जहाँ पर हमको काम करना है हम लोग एज ए एन या रोटरी क्लब के माध्यम से भी जाते हैं तो पर्टिकुलर वे पे काम करते हैं क्योंकि हमारा एक स्ट्रैटेजी बना हुआ है लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ भी काम होना चाहिए तो वो कौन से चीज़ें हैं जहाँ पर आपको लगता है कि काम करना चाहिए हमारे जैसे एन ने एक तो गवर्नमेंट जो जो स्पेयर करती हैं एजुकेशन के लिए हेल्थ के लिए उस जो पैसा हर गवर्नमेंट को गवर्नमेंट स्टेट को देती है गांव में गांव तक आता है लेकिन उसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं होता है और वो पैसा चला जाता है या तो और रास्ते पे चले जाते हैं तो उस टाइम हमारे जैसे एनजीओ जी है रोटरी है अलायंस है बहुत सारे एन है तो वो सब ने उसका ब्रिज बन वो पेमेंट के जो फॉर्मेलिटीज़ है पेपर वर्क है वो पेमेंट्स जो नि लोग हैं उनके उनके तक पहुंचाने है वो बहुत बड़ा काम है और उसमें उस सभी जो ल, लोकल लेवल आदमी हैं उन्होंने भी सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे जो काम करते हैं उसको कहीं हर जगह पर सब होते हैं लेकिन यहाँ आड़खरी जब नहीं होना चाहिए जो एक जो काम करते हैं उनको पुषअप करना है उसको बाँधा नहीं डालना है जो भी है तो ये काम बहुत स्पीड में काम होगा गवर्नमेंट का पैसा जो स्पेयर किया हुआ पैसा निडी पर्सन तक पहुँचेगा तो वो पैसा पहुँचेगा तो वो डेवलपमेंट भी दिखेगा तो और सबके सबके दिल में एक सुधार आएगा उनका पॉजिटिव थिंकिंग आएगा उसको मिलने लगेगा जो चीज़ें आज मेरे पास है वो मैं मैं हर बार सबको सबके पास हो ऐसा मैं सोचता हूँ तो मुझे उसमें आनंद आता है और वो करने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ सब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जगदीश पटेल जी मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को जो भी आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो एक बहुत ही सीक्रेट बात जगदीश पटेल जी ने बताया कि जो गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं हम लोग देते हैं कि गवर्नमेंट ने बोला कि ये यहाँ पर मकान होने चाहिए जितने भी लोग रह रहे हैं ये कैटेगरी में ले रहे हैं एस में एस में रह रहे हैं उन सभी के लिए घर बनाना है और इतना उनका बजट है तो देखा जाता है कि वहाँ पर घर जितने बनने चाहिए उतने नहीं बनते हैं तो वो दुखद बात होती है लेकिन वहीं अगर किसी एन के माध्यम म से अगर पर्टिकुलरली वो स्कीम को बहुत ही अच्छी तरह से पूरी तरह से कंपटिशन में लाते हैं और अच्छी तरह से जिनको चाहिए नीडी पीपल को सही ढंग से सही चीज़ें मिल जाए और उससे वो चीज़ें अगर बनती है तो वो बहुत ही अच्छा हो सकता है और ये होना भी चाहिए और इसके लिए मैं चाहूँगा ग्राम के लोग अगर हमें सुन रहे हैं गाँव वाले अगर सुन रहे हैं तो इस तरह की जो चीज़ें हैं एन जो आपके पास में है रोटरी क्लब है लॉन्स क्लब है कोई भी एन हो आप वहाँ पर जाके ये बात रखने से वो लोग आपको हेल्प भी करेंगे एंड सही चीज़ आपको सही समय पर और उतना ही पूरी तरह से आपको मिलेगा और मैं चाहूंगा कि जगदीश पटेल जी आपको खाना खाना आपका क्या है किस तरह से आप खाना पसंद लाइक करते हैं मैं हंड्रेड परसेंट वेजिटेरियन हूँ मुझे घर का खाना आ, बहुत पसंद है बाहर भी खा लेते हैं लेकिन बहुत कम जो भी मुझे घर पे खा लेते हैं अच्छा लगता है मैं स्पेशल स्वीट स्वीट खाता हूँ लेकिन अभी अभी कंट्रोल करता हूँ और मैं यहाँ से फ़ॉरन भी मुझे जाना रहा लेकिन मैं प्योर भूखा रहा लेकिन मैं वेजिटेरियन रहा नॉनवेज को मैंने टस्ट नहीं किया तो उस बात को लेके अच्छा लग रहा है ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और आपको काफ़ी जगह में घूमना पड़ता है तो बाहर जाते भी तो आप वेजिटेरियन हीरे खाना खा पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा आपको मीठा जो है पसंद है अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक सुनते सुनते हैं हैं एक एक बहुत बहुत ही प्यारा सा गीत, और भी भी सारी बातें पटेल करेंगे लेकिन के के के बाद आप सुन रहे हैं, रेडियो मधुवन 90.4 एफएम रहो, रहो। आ चल के तुझे मैं से गगन के तले हम न हो आँसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार फले आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां हम भिन्न हो आँसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले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 चंदा की किरण से धुलकर घनघोर पधेरा भागे कभी धूप खिले कभी छाँव मिले लंबी सी डगर न खले जहाँ हम भी नो आँसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले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 एक ऐसे गगन के तले जहा गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले एक ऐसे गगन, गगन के तले आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं जगदीश पटेल जी से बहुत ही अच्छी बातें उनकी भावनाएं हम समझ रहे हैं और आइए एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग डेली लाइफ में काम काज करते रहते हैं बहुत सारी बातें हम लोग करते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं तो हम लोग टेंशन में तनाव में तो आपको किस वजह से तनाव आता है क्यों आता मैं मुझे जो डिस डि, डिसिप्लिन के बिना जो काम होता है तब मुझे बहुत टेंशन रहता है इसीलिए मैंने मेरे ये फोर्टीन फिफ्टीन का जो थीम है मेरा वो बि चेंज रखा है अच्छा। बी चेंज, चेंज। क्योंकि जब तक अगर आप अप, अपने को जो जिस जो दुनिया का अपन देखना चाहते हैं वो उसकी शुरुआत अगर अपन से नहीं होगी तो अपन वो दुनिया नहीं देख पाएंगे और आ, आगे पीछे जो लोग हैं उनको भी उसी रूट पर ले जाए स्लोली वैसे धीरे धीरे धीरे बदल पाएगी तो मुझे एक तो अपनी ट्रैफिक जो समस्या है वो बहुत अनडिसिप्लिन है तो उससे भी एक बुरा लगता है से, सेकेंड थिंग आने वाले दिनों और आने वाले वर्षों में एक फूड वेस्टेज जो हो रहा है अपने देश में वो भी एक मेरा मैसेज है कि अगर खाना जितना खाना है उतना ही लो और उतना फिनिश करो ज़्यादा लेके उसको वेस्ट मत करो क्योंकि जिस आदमी को खाना नहीं मिलता है एक टाइम नहीं मिलता है दो टाइम नहीं मिलता है दूसरे दिन भी नहीं मिलने वाला है उसके लिए बचाओ या तो उस उस तक पहुंचाओ तो ये मेरा एक मैसेज है वो मैंने मेरे डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम में भी लिया है सब लोग उस उसके जरिए काम करते हैं तो जो धार्मिक संस्थाएँ हैं बड़े बड़े मैरेज मैरिज हैं बड़े जो भंडार लगते हैं वहाँ फूड वेस्टेज बहुत होता है तो उसको गौर से देखना चाहिए जैसे जैन लोगों में अपने जो डिश लेके आते हैं कुछ भी नहीं रखते हैं तो उनको टोकन वैसे एक रुपया या कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं वैसे बाकी सब लोगों ने करना चाहिए समझो बिस्किट का पैकेट रख लो चॉकलेट रख लो जो डिश अगर खाली लेके आता है तो उसको चॉकलेट दे दो उसे उस तरह उसको उसमें चेंज मोटिवेशन करो चेंज लाओ छः महीना एक बरस दो बरस तीन बरस वो करेगा उसका बच्चा करेगा तो आने वाले पाँच बात छः वर्ष में कभी कोई फूड वेस्टेज की बात नहीं रहेगी और अपन शायद हम भी हमको जो आज फूड मिलता है वो हमको वो कंटिन्यू आगे मिलेगा नहीं तो वो भी नहीं मिल पाएगा ऐसा लग रहा है मुझे तो बहुत ही अच्छी बात जगदीश भाई आपने शेयर किया हमारे साथ में और ये बहुत ही अच्छा मैसेज है जहाँ पर हम लोग आजकल तो खाना थाली बार मिल जाता है तो ले लेते हैं लेकिन खाते खाते वेस्ट करना ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है और ये आदत हमको ही बनाना है खुद को बनाना पड़ेगा इसमें मैं कहूँगा कि आप ऐसे करो ऐसा करो ऐसा नहीं चलेगा लेकिन आप एक बात ध्यान में रख सकते हैं कि आप जितना चाहिए उतना खाना ले लिया और फिनिश कर दिया और लगेगा तो थोड़ा फिर और ले सकते हैं लेकिन कम लेना अच्छा है और ज़्यादा लेके वेस्ट करना है बुरी बात को आ, सुनकर अच्छा लगा मुझे काफ़ी एक संतोष मिला कि आपके शब्द में कहीं ना कहीं आप जो करते हैं वो बोलते हैं आप तो हम लोग अपने जीवन के अंदर आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ चेंज करना मेरे अंदर बदलाव क्योंकि हम लोग बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं कि वो चेंज होना चाहिए चेंज होना चाहिए ऐसा समाज में बदलाव आना चाहिए लेकिन एक पर्सनली आप क्या सोचते हैं कि आपके अंदर कौन से बदलाव को लाना है ये जो बीध ए चेंज की जो अगर मैं बात करने जाता हूँ तो पहले मुझे वो करना है मैं मैं जहाँ जहाँ मैं अगर गाड़ी लेके जा रहा हूँ तो मैं अगर सर्कल राउंड मार के नहीं निकलता हूँ और दूसरों को बात करता हूँ खाना खाने की बात है मैं ज़्यादा ले लूँ और मैं देर देखूँ तो मेरे मेरे आगे पीछे ज, जितने लोग हैं वो सब देखते हैं तो उसकी इम्पेक्ट नहीं रहेगी जो संत ज्ञानेश्वर की जो बात थी अपन स्कूल में पढ़ते थे तब तो संत ज्ञानेश्वर ने गुरु छोड़ने के बाद उसको बुलाया और उसको मैसेज दिया तो मैं पहले खुद में करने करने जा रहा हूँ अगर गुस्सा आता है तो भी उसको भी कंट्रोल कर लेता हूँ देन आफ्टर किसी को मैं बोलता हूँ तो इसके बाद मैं मैसेज देता हूँ और मैं मेरे में भी चेंज लाना पहले सोचता हूँ जब ख़ास तौर से अपन आज इतना रोड स्ट्रक्चर बढ़िया हो गया है गाड़ियाँ बढ़िया आएगी है गाड़ी ड्राइवर चला रहा है एक की हंड्रेड वन ट्वेंटी स्पीड से जा रहा है और वो एक गलती करे तो क्या हुए तो नॉर्मल वो गुस्सा आ जाए तो उसको बोलते हैं कि भाई क्या है क्या है तू तेरी एक गलती से मैं भी जाऊंगा तो इन दैट टाइम्स गलत हो जाता है नॉर्मल गुस्सा करने का नहीं मन होता है लेकिन जब अपने को दिखता है कि इस नॉट फेयर तो वहाँ गुस्सा हो जाते हैं गुस्सा करना बुरी बात भी नहीं है तो अगर उसको ये बात नहीं बताते तो वो बार बार गलती करेगा तो हम तो मरेंगे मरेंगे हमारे साथ पांच आदमी दूसरे को भी मार देंगे अपनी गलती की वजह से वो भी ठीक नहीं है ओके थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के शो में जगदीश पटेल जी बहुत बहुत शुक्रिया <laughs> आप सुन रहे हैं रेडियो माध्यम नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कर रहो नहीं। नहीं। I feel. ते जाके रास्ते में यादें